रंगीन खिलौन का चहा हसी की पुहारे खुशी का गान झोले पतंगों की ढूर कच्ची कल्पना का अंगोल भंडार कभी राजा कभी रानी का खेर ललत सवालों के बाल संसार सदा खिलता खड़ी प्रिय श्रोताओं आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम बाल संसार में आज हमारे साथ है विशेष अतिथि डॉ अजय शुक्ला जो हमें बच्चों में न्याय और निष्पक्षता के महत्व पर अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम का विषय निष्पक्षता के प्रति बालमन का वास्तविक दृष्टिकोण डॉक्टर शुक्ला हमें बताएंगे कि कैसे बच्चे निष्पक्षता को समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे यह भी समझाएंगे कि बच्चों को न्याय और निष्पक्षता के बारे में सिखाने के प्रभावी तरीके क्या हो सकते हैं और कैसे यह उनके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस कार्यक्रम को सुनना न भूलें और जानें कि कैसे आप अपने बच्चों को न्याय और निष्पक्षता के मूल्यों को सिखाकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में आशय करूंगा बाल संसार इस कार्यक्रम को आप लगातार सुन रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी, अच्छी बातें आपको सुनने को मिल रहा है डॉक्टर अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं और बाल मन पर विशेष रूप से बातें वो बताते हैं और निश्चित तौर पे मनोविज्ञानिक रिसर्चर है वैज्ञानिक है तो उनके मन में बच्चों के संसार के प्रति जो प्यार है वो हम उनकी बातों से समझ सकते हैं तो आज बाल संसार इस कार्यक्रम में हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो बहुत ही यूनिक है और मुझे लगता है कि आप सभी को आ, आज का जो विषय है निष्पक्षता के प्रति बाल मन का वास्तविक दृष्टिकोण क्या है अब ये कार्यक्रम में ये विषय लेकर हम जब बात करेंगे तो इसमें अगर आप सुनते हैं तो बच्चों को एक बहुत ही अच्छा न्याय दे पाएंगे निष्पक्षता के मूल्यों को सिखाकर हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें तो कोशिश हमारी जारी है और आप सभी का प्यार हमें मिलता रहता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अभी डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका बाल संसार में बाल संसार, बाल संसार। कैसे हैं आप बहुत आनंद मंगल में हूं बहुत खुश हूं और बहुत खुशी हो रही है कि बाल संसार का ये कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों की ओर गतिशील है और नवीन आयाम आपके माध्यम से श्रोताओं तक पहुँच रहे हैं और उसमें हम सब लोग एक सहभागी बनकर अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं जी जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी आज का हमारा जो विषय है उससे रिलेटेड एक सवाल आपके लिए शुरुआत में जी बच्चों को न्याय और निष्पक्षता के बारे में सिखाने के लिए कौन कौन से तरीके प्रभावी हो सकते हैं इसके बारे में बताइए बहुत ही सटीक और मूल्यवान प्रश्न है और मैं समझता हूं कि न्याय व्यवस्था के प्रति जो इस समय वर्तमान परिदृश्य में चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उसमें बच्चे भी अपने नज़रिए से अपनी सोच से तमाम वो प्रश्न करते हैं जो उनके मानस में समयानुसार उभरते हैं और इस परिवेश और परिदृश्य में जब बड़े उनके साथ साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं तो कई बार कुछ स्थिति और परिस्थिति के कारण कुछ दबाव और तनाव के कारण बच्चे अक्सर इस निष्पक्षता के बिहेवियर में स्वयं को लाने का प्रयास तो करते हैं लेकिन यदाकदा जो भय का मनोविज्ञान है वो उनके ऊपर हॉबी हो जाता है और कुछ बातों को कम्युनिकेट करते समय उसमें वो सच्चाई को छुपाने का प्रयास करते हैं फीडबैक ये आता है कि गार्जियन के तौर पर माता पिता उनसे ये बात कहते हैं कि हमें आपके तमाम बिहेवियर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लेकिन आपने पर्टिकुलर इस बात को लेके झूठ बोला ये बात हमको नागवार गुजरी या अच्छी नहीं लगी तो माता पिता यहाँ चाह रहे थे कि तमाम स्थितियों के बावजूद भी आपको हमने इतना खुला परिवेश दिया खुला आकाश दिया आप हमसे बातचीत कर सकते हैं संवाद कर सकते हैं अपनी बात को रख सकते हैं विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में हमारे साथ में आप अलग अलग स्थिति में बात कर सकते हैं उसके बावजूद भी आपको झूठ बोलना पड़ा तो उनका ये कहना था कि हम आपको जो पनिश कर रहे हैं या आपके तरफ हम थोड़ा सा आंख दिखा के जो बात कर रहे हैं वो एक ही रीज़न था कि ये जो जीवन में व्यथा आपकी आ गई है कि कैसे क्यों आपको झूठ बोलना पड़ा क्यों आप हैवित हुए ये सारी स्थितियों को लेके कई बार वाद विवाद बच्चों और बड़ों के बीच में होता है कुल मिला के बड़े भी चाहते हैं कि ठीक है मनुष्य हैं गलती हो गई है लेकिन आप उनको सच सच बता दें कई बार गार्जियन ये भी स्टेटमेंट देते हैं कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो कम से कम हमें सूचित कर दो ताकि इमरजेंसी केस में हम उसमें आपकी मदद कर सकें ये भाव उनके रहते हैं लेकिन बच्चे कुछ जब हाइट कर जाते हैं उस सिचुएशन में किसी इमरजेंसी में गार्जियन की ओर से मदद पाना या मदद ले पाना उस समय फिर संभव नहीं हो पाता है और इसी प्रकार की स्थिति जो माता पिता ने बच्चों से अपेक्षा की है तो कुछ स्थितियों में बच्चे भी चाहते हैं कि माता पिता जैसे अन्य माता पिता या पड़ोसी में जो रह रहे हैं या हमारे घर में जो मेहमान आ रहे हैं या रिलेशनशिप में जो लोग हैं या माता पिता के मित्र हैं या बच्चों के जो दोस्त हैं उनके माता पिता हैं उनके आवागमन में उनको बच्चों को खास अपनी प्रतिष्ठा की बड़ी चिंता रहती है और ख़ासकर आपने देखा होगा कि माता पिता अपने बच्चों को बुला के कुछ परिचय कराने के बाद में कुछ प्रेजेंट करने की बात करते हैं और कई बार वो खड़े नहीं उतरते हैं तो उनके मन में एक निराशावाद का अभ्युदय हो जाता है ऐसी स्थिति में कई बार हमें लगता है कि आखिर ये क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्या विरोधाभास है ये बड़ा एक द्वंद्व की स्थिति होती है एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको सामने रखना चाहूँगा उससे ये बात स्पष्ट होगी मेरे एक मित्र हैं सीनियर फैकल्टी रहे और उन्होंने एक हम लोग यात्रा कर रहे थे उसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था और जब हम लौट रहे थे वहाँ से तो उन्होंने एक बात उठाई कि आ, मेरा बेटा है और मेरे एक मित्र घर पर आए और हमने उनको नाश्ता पानी कराया चाय भी दी और चाय देते समय उनका जो बेटा है जो मित्र का आ, उसके हाथ से चाय की जो प्याली है वो गिर गई छूट गई अब जैसे ही छूटी तो आ, मैंने बड़े प्यार से कहा कि कोई बात नहीं बेटा आप परेशान मत हो हम लोग इसको उठा लेंगे मैंने अर्थात तो, वहाँ थोड़ा सा साफ सफाई करनी पड़ी वो प्लेट कप प्लेट टूट गया उसको केयर करना पड़ा ये सारा कुछ करके पाँच दस मिनट में फ्री हो गए और बच्चे को दूसरे ग्लास में या कप में चाय ला दिया उन्होंने और वो बच्चे ने सेटिस्फाई होके उसको ग्रहण किया अब इस बात को हमारे जो मित्र हैं इनका बेटा बड़े एक तरह से गहराई से ऑब्ज़र्व कर रहा था और उसने उस समय तो कुछ नहीं बोला लेकिन जब वो चले गए एक दो दिन बीत गए तो उन्होंने अपने फादर से बोला कि मैं पिताजी एक बात आपसे पूछना चाह रहा था और आपने कहा कि कोई बात आपके मन में आए तो मेरे से पूछ लूँ तो बोले बताओ बेटा तो उन्होंने कहा कि आ, कल आ, अंकल आए थे घर पे और उनके बेटे से ये कप छूट गया था पहली चाय का और ये गिर गया था फर्श भी ख़राब हुआ लेकिन आपने बड़े प्यार से उसको उनको ट्रीट किया केयर किया उनका सम्मान रखा बच्चे के मन में के प्रति दया प्रेम करुणा सब आपने दिखाई लेकिन ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था हुँ, हुँ, कि मेरे को मैं सोया हुआ था आप आए थे और आपने मेरे को दूध का एक कप दिया था और मैं नींद में था नहीं पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाया था आपकी भावना थी कि मैं दूध पी लूँ और वो नींद में होने के कारण मेरे से वो ग्लास छूट गया था अब गिलास जो छूट गया तो वो टूट गया और टूट गया तो उस समय आपने मेरे को मेरी पिटाई की थी और मैं रो रहा था और रात में उस दिन मैं सो नहीं पाया तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप दुनिया में ये विषय पढ़ाते हैं और लोगों को समझाते हैं और कोई अपने घर में आता है तो उनसे अलग बिहेव करते हैं मेरे से अलग बिहेव करते हैं तो ये आखिर पूरा चक्कर क्या है तो उन्होंने मेरे से बोला कि ये बात जब मेरे घर में आई तो बड़ा मैं निरुत्तर हो गया और मैंने कहा कि अब मैं क्या बोलूं तो उन्होंने ये कहने का प्रयास किया था कि ठीक है आपने उनके बर्त उनको सहारा दिया सपोर्ट किया सहानुभूति दिखाई मेरे को भी आप दिखा देते बल्कि मैं चाह रहा था कि दूध गिर भी गया था ग्लास टूट भी गया तो आप मेरी पिटाई नहीं करते आपने पिटाई भी की जैसे कि बहुत बड़ा अपराध मैंने कर दिया तो एक्जैक्टली exactly मेरे को उस समय लगा कि आपका मैं पुत्र नहीं हूँ बल्कि वो जिनकी केयर की थी ना वो आपके पुत्र हैं तो ऐसा करके उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है बच्चे ने तो ये बात उन्होंने मेरे को यात्रा में शेयर की तो मैं उनसे बोलने का प्रयास कर रहा था कि यहाँ पर जो इमेज बिल्डिंग है या प्रतिष्ठा वाला जो बैकग्राउंड है या हमारे पास में कोई कम समय के लिए आया है इसलिए हम थोड़ा संवेदनाओं को वहाँ अधिक मात्रा में रख के ये प्रयास करते हैं कि ये बच्चा आज अपने घर में नहीं है दूसरे के यहाँ पर है और यहाँ इसको कोई पीड़ा पहुँच गई तो शायद इसको स्वयं को संभालना मुश्किल होगा तो इसलिए हम इस प्रकार से वहाँ केयर कर रहे थे तो बच्चे ने कहा कि चलो वो ठीक है लेकिन मेरे प्रति क्यों ऐसा मेरे को भी समझाया जा सकता था मेरे प्रति भी सहानुभूति रखी जा सकती थी तो मैंने ये दोनों आपको तथ्य और कथ्य बताए कि जहाँ बच्चों को लेके माता पिता जागृत रहते हैं कि भाई किसी बात में तुम सत्य बताओ ऐसे ही बच्चे भी अपने माता पिता से चाहते हैं कि उस सत्यता का आचरण उनसे भी हो और दोनों ओर से अगर सही कम्युनिकेशन होता है जैसे हम टू वे कम्युनिकेशन बोलते हैं तो निश्चित रूप से द्विमार्गी संप्रेषण क्रिया के अंतर्गत एक बात देखने में आती है कि आप वैल्यू को मेंटेन भी कर लेंगे आचरण भी वहां सतनिष्ठ हो जाएगा और कुल मिला मोटे तौर पर हम कहें तो न्याय करने की बात कहेंगे दोनों ही घटनाएं इस बात का प्रतीक हैं कि बच्चे चाहते हैं कि निष्पक्षता वाला बिहेवियर हो जो उनको संतुष्टि भी प्रदान करे और कुछ अच्छा आगे करने की प्रेरणा भी दे जी डॉक्टर अजय जी काफ़ी अच्छी बात आपने है आपने बताया कि कैसे हम लोग जो हैं बच्चों में ये सिखाने का प्रयास कर सके लेकिन उसमें बच्चे जो हैं हमारे जब भी आप ज्ञान देते हैं बच्चे सुनते ज़रूर हैं लेकिन आपका बच्चों का जो आचरण है वो आपके एक्शन पर होता है तो ज्ञान सुनना उनके लिए आसान है लेकिन एक्शन को वो प्रभावी तौर पर अपने मानस पटल पर लाते हैं तो उस पर ज़्यादा उनका विचार चलता है तो इसी हमें बच्चों के सामने हमेशा जो है जिस तरह से हम बोलते हैं जिस तरह से उनको बताते हैं वही एक्शन्स उनको दिखाई देना चाहिए अगर यहाँ थोड़ा भी प्लस माइनस होता है तो बच्चे का मनोस्थिति बिगड़ सकती है या फिर वो आपसे दूर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो यहाँ एक बहुत बड़ा जो है आ, समझ लेने की बात है हमें कि हमें किस तरह से जो है बच्चों के बीच में पेश आना चाहिए वर्ड्स एंड एक्शन एक्शन ज़्यादा प्रभाव करेगा वर्ड्स आपके तब तक प्रभावित नहीं होंगे जब तक आपके एक्शन में परिपक्वता नहीं होगी तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और खूबसूरत सवाल मेरे मन में आ रहा है बच्चों को अपने कार्यों के परिणामों का अनुभव करने देना क्यों महत्वपूर्ण है और इसे उन्हें क्या सीख मिलती है ये बताइए डॉक्टर अजय शुक्ला जी जी जैसे ही हम निष्पक्षता को इम्प्लीमेंटेशन के जोन में लेके जाने का प्रयास करते हैं तो बच्चे एक्शन ओरिएंटेड होते हैं और जैसा आपने अभी कहा भी कि एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा प्रियम्बल भी है कि लर्निंग बाय डूइंग किसी भी काम को हम अगर करते हैं तो वहाँ हम ज़्यादा सीख पाते हैं करने से अर्थ यहाँ पर यह कि हमारा पूरा मनोयोग उसमें इन्वॉल्व होता है और इस इन्वॉल्वमेंट का परिणाम होता है कि जितनी भी हमारे पास में नेचुरल पावर है उसको हम उसमें लगाने का प्रयास करते हैं संलग्न होते हैं उससे अपनी बिलोंगिंगनेस क्रिएट करते हैं तो ये सारे वैल्यू जब एक मोशन में काम करते हैं तो वहाँ पर हमारी सीखने की समझने की जो एबिलिटीज़ है वो इंक्रीज हो जाती है और वो हमारी जो शक्तियां हैं वो उस कार्य और कार्य से जुड़े हुए जितने भी ऑस्पेक्ट हैं भले ही उसको हमें टेक्निकल नू हाँ से देखना हो या उसके कुछ सैद्धांतिक परिवेश हो सकते हैं उसको रीड आउट करना हो गूगल पे सर्च करना हो या इसको जब हम प्रैक्टिकली करने जाएंगे तो इसके क्या क्या इफ एंड बर्ड्स हो सकते हैं ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन हमारी आ, चिंतन में हमारे जेहन में आता है जिसको हम लोग मनोवैज्ञानिक भाषा में थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कहते हैं एक सोच के बाद में सोच कोई बच्चा जब किसी कार्य को करता है तो वो इस बात के लिए निश्चित रूप से चिंतन करता है भले वो एक्सपोज नहीं कर रहा है सोचता है कि मैं इसको बेहतर ढंग से कैसे कर पाऊँगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट ये उसका एक इंटरनल पार्ट रहता है लेकिन इसमें वो चाहता है कि अगर आप को कुछ सपोर्ट देना है तो वो उसकी मर्जी से दे कहने का अर्थ ये है कि आ, कई बार वो चाहता है कि इंटरफियर आप नहीं करें बल्कि इंटरवेंशन करें और इंटरवेंशन तब करें जब वो आपको एक विकल्प दे वो कहे कि मैं ये चीज़ बनाता हूं या ये मैं कार्य करता हूं इसको करने के जो बेहतर तरीके हो सकते हैं इसको मैं इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ और ये कार्य जब मेरा पूरा हो जाएगा तो मैं आपको शेयर करूंगा और इसकी कमियों को दूर करने के लिए या इसमें और क्वालिटी लेके आने के लिए क्योंकि कई बार कार्य को करने के बाद बड़े सोचते हैं कि बहुत सारी कुछ कमी या सुधार की गुंजाइश होगी लेकिन बच्चों के मन में रहता है कि इसको हम एक अचीवमेंट तक लेके जाएं और जब अचीवमेंट सब जुड़ता है उनकी लाइफ में तो उनके अंदर एक बात आती है कि अचीविंग एक्सेलेंस वो चाहते हैं कि जो हमारी उपलब्धि हो वो एक्सीलेंस ओरिएटेड हो अर्थात जब हम उच्चता की ओर जाने की बात करते हैं तो उसमें गुणवत्ता का समावेश होता है ये दोनों बातों को लेके वो चलता है बच्चा और उसके मन में आता है कि अब इसमें जो सजेशन्स हैं वो किसी कमी कमजोरी के वशीभूत होकर ना आके इसके जो डाइमेंशंस हैं इसको हायर लेवल पर और ले जाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है तो वो जब आपसे ये पूछते हैं कि इसमें आप कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट जोड़ने का प्रयास करें कुछ वैल्यू बेस्ड चीज़ों को बताने का प्रयास करें तब हम इस लर्निंग बाय डूइंग की प्रोसेस को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे जब ये सारे ऑस्पेक्ट आपके सामने वो रखते हैं तो उस स्थिति में हमारा फर्ज बनता है कि उनके इस व्यवहारिक कदम में या तो हम आ, मदद करें और उस मदद के भाव में थोड़ा सा हम वेट करें और ये देखें कि कब वो मदद मांगते हैं कुछ हेजिटेशन हो सकता है आपको लगेगा कि इनको सारी मदद लेनी चाहिए या कई बार आप वो मदद की फ्रिक्वेंसी स्टार्ट हो जाती है तो आपके मन में आता है कि क्या हमेशा ही मैं इनकी मदद करता रहूँगा तो आप कई बार ये बोलते भी हैं कि नहीं भाई इसको तुम करो और इसको पूरा होने के बाद में इसके तमाम लेवल पर हम एक फीडबैक सेशन कर लेंगे उस समय हम आपको बताएँगे कि बेसिकली इसमें जो बेस्ट सजेशन्स हैं वो हो सकते हैं तो ये सारी सिचुएशन उनकी मन स्थिति में चलती है और ऐसी स्थिति में उनको ये पता होना चाहिए कि हमें सपोर्ट मिलेगा या भी जो भी सपोर्ट मिलेगा वो किसी भी एंगल से बायज्ड नहीं होगा वो निष्पक्ष होगा तो ये निष्पक्षता के प्रति जो उनकी गहरी आस्था है उसे बनाए रखना हमारा फर्ज भी है हमारा दायित्व भी है और बच्चों को जब अपने जीवन में निष्पक्षता से परिपूर्ण कोई सजेशन्स मिलते हैं तो उन्हें बहुत खुशी भी होती है और इसकी वो इंटरनल रूप से एक्सपेक्टेशन भी करते हैं जी जी अजय जी, जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी ये बात बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कैसे हम बच्चों के साथ आ, डील करें और बहुत ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जितनी बातें हम कर रहे हैं शायद आपको सुनते सुनते तो काफ़ी बातें जो है रिपीट भी हो रही हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये कैसे संभव है लेकिन प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट कहा जाता है तो आपको बार बार वो चीज़ें इसलिए बताया कि कोई अल्टरनेटिव वहाँ पर नहीं है <laughs> अगर मैं कहूँ आपके एक्शन्स बच्चे कॉपी करते हैं तो आप एक्शन कहीं भी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा <laughs> मुद्दा यही है कि राइट एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बाल संसार सुनते रहो मुस्करा रहो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 गर कोई ये अपनों की दुनिया खुले मन से होता यहां सबका स्वागत जन्नत का कर लो नजारा ये यहूरों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया ये यहूरों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया खुले मन से होता यहां सबका स्वागत नहीं है I saw. Yeah <laughs>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 नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में और आशा करूंगा गीत सुनकर आपका मन को जो है एक खुशी मिल रहा होगा कि ये गीत सबको खुशी देने का है खुले मन से होगा यहाँ सबका स्वागत जी हाँ जब आप इस गीत के एक एक लाइन को सुन रहे होंगे तो मुझे लगता है कि आपको हर बार एक नया मोटिवेशन मिला ही होगा तो चलिए इसी मोटिवेशन को याद करते हुए आप सभी का फिर से खुले मन से स्वागत करते हुए डॉक्टर अजय शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और अब बात करते हैं एक और दृष्टिकोण की तरफ जहां पर बच्चों को हमेशा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कैसे मदद की जा सकती है कई बार बच्चे जो हैं एक ही तरीके से जो आप बोलेंगे उसी को देखेंगे और उसी पर वो परसेप्शन लगाएंगे कि क्या है लेकिन हमें उनके तरफ से उनके इनसाइड की तरफ देखने के लिए और इससे उनके व्यवहार में आ, क्या परिवर्तन आ सकता है अगर हम बच्चों को ये बता दें कि दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में वो काम करें बड़ी अच्छी बात है देखिए दृष्टि और दृष्टिकोण पर लेकर हमने काफ़ी चर्चा किया भी है जी, जी जी लेकिन एक अच्छी बात निकल के आ रही है यहाँ पर कि बाल संसार की मन स्थिति में ये बात रहती है कि और बड़े भी अपेक्षा करते हैं कि भाई हम आपको समझा रहे हैं और आप समझ भी रहे हैं लेकिन उस एंगल को उस समय आप दूसरों का जो दृष्टिकोण है उसे जब उस स्थिति में स्वयं को रख के देखेंगे आप वहाँ पर स्वयं को इस्टेब्लिश करें और देखें कि आप बड़े हो गए हैं और बड़े होने के बाद आप जब किसी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके तमाम एग्जाम्पल्स और आधार को भी आप देख रहे हैं और वहाँ जब हम थोड़ा सा दृष्टिपात करने का प्रयास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दूसरे अगर किसी दृष्टि और दृष्टिकोण से हमें समझा रहे हैं तो उनकी जो पॉजिटिविटी है उनका जो जस्टिफिकेशन है वो भी हमारे दिमाग में बैठ रहा है और कुल मिला उसको हम कंक्लूड करें तो पॉजिटिव लाइफ टू मीनिंगफुल लाइफ मैंने कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी से किसी एक अर्थपूर्ण जीवन की ओर आपको ले जाने का प्रयास करते हैं और उस स्थिति में हमारे सामने कई बार कुछ उदाहरण भी निकल के सामने आते हैं कि हम बड़े होने के नाते किसी कर्म को कर रहे हैं और हमें लगता है कि बच्चे इस बात को समझ लें या कई बार हम उस काम को नहीं कर पा रहे हैं लेकिन अपेक्षा बच्चों से रख रहे हैं तो इस प्रकार के द्वंद क्रिएट होते हैं मैं एक छोटा सा केस स्टडी आपके सामने शेयर करूँगा जिसमें एक बच्ची ने अपनी माँ की अनुपस्थिति में अपने पिता के लिए वो सारी व्यवस्थाएँ की कि जैसे पिता घर में खुश रह सकें और उनके मन में आया कि क्यों नहीं कुछ रिलेटिव्स के साथ में मैं इनको कुछ आउटिंग के लिए भेज दूँ तो उन्होंने करीब एक महीने का प्लान किया और भारत में पूरा भ्रमण करने की योजना बनाई उनके पिताजी चले भी गए इस बीच में वो स्वयं भी अपने घर में रहीं और तमाम चीज़ों को लेके काम करती रही उनकी एक फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया कि मेरी एक फ्रेंड है और उन्होंने अपने पिताजी को कहीं बाहर भेजा है लेकिन इस समय उनकी जो मनस्थिति है वो बड़ी द्वंद्व में है और वो चाहती हैं कि उनको कोई काउंसलिंग करके थोड़ी सी मदद करे तो मैंने कहा ठीक है और जिन्होंने उनकी फ्रेंड ने कहा था तो मैंने बोला आप भी उनके घर पहुँच जाइए और मैं भी उनके घर पहुँचता हूँ तो मैंने टाइम ले और फिर हमने जाने का प्रयास किया मेरे साथ में मेरे एक मित्र भी थे तो ऐसे करीब चार लोगों की हमारी बातचीत हो रही थी तो जैसे ही उन्होंने परिचय कराया तो उन्होंने काफ़ी बड़ा उनका फॉर्म हाउस था और काफ़ी लोग से वहाँ रहते भी थे तो उनकी बातचीत में आ, मुझे लगा कि आ, जिस दृष्टिकोण की वो बात कर रहे हैं और उन्होंने अपनी बात में जो बातें रखी उससे पता चला कि एक कॉन्फिडेंट इंसान से मैं बात कर रहा हूँ और उन्होंने अपनी रुचि बताई कि मैं पेंटिंग्स वगैरह भी करती हूँ ये जो भी डिज़ाइनिंग पेंटिंग हमारे यहाँ हाउस फॉर्म हाउस में लगी है वो सब मैंने बनाई है काफ़ी अच्छा मैं लिखती भी हूँ काफ़ी ज़्यादा मैं प्रोग्राम्स भी करती हूँ आपको कुल मिला अपने आप को बिज़ी रखती हूँ तो मैंने उनसे ये कहने का प्रयास किया और जिस परपजस से उनके फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया था वो मेरी स्टूडेंट भी थी तो उसमें जो एक राजिपा हुआ था तो मैंने उनसे कहा कि देखिए जीवन में हमारी बहुत सारी भावनाएँ होती हैं बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं लेकिन इन भावनाओं और अपेक्षाओं के बीच में जो द्वंद होता है वो हमारे मेंटल स्टेटस को हाईलाइट करता है हमारी इमोशंस है कि हम बड़ों को समझें बड़ों की इमोशंस है कि वो बच्चों को समझें दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को जब समझने का प्रयास करते हैं तो वहाँ तीन बातें निकल के आती हैं और वो हमारे रिश्ते को मजबूत करती हैं कई बार अगर आप ये तीन चीज़ें नहीं समझ पाए तो आप एक बड़ी प्रॉब्लम में होंगे ये मैंने उनको कहने का प्रयास किया हालांकि उन्होंने मेरी बात को नकार दिया और उन्होंने कहा कि भाई साहब ये ठीक है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप बोल रहे हैं और मैं इस दृष्टिकोण को फॉलो करती हूँ मैं लोगों की भावनाएं भी अच्छी तरह से समझती हूँ लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी अच्छी समझते हूँ और मैं उस अच्छाई के साथ साथ मैं जो उनका मेंटल लेवल है उस दृष्टि द्रिश्टि और दृष्टिकोण में भी अपने आप को शिफ्ट करके देखती हूँ तो मैंने बोला कि जब ये तीन बातों में अपने आप को आप इतना साउंड बता रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएँ हैं कि ये आप मेंटेन रखिए और ये जो मानवीय संबंध है मैं टोटल ओवरऑल मानवीय संबंध की बात कर रहा हूँ क्योंकि फॉर्म हाउस इतना आपका बड़ा है कि इसमें 20-25 आपके किराएदार भी रहते हैं आप इनके साथ कुशल मंगल से हैं लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ में ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा आपकी किसी स्किल पर आपकी किसी नॉलेज पर और आपके एटीट्यूड पर मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है आपकी फ्रेंड मेरी स्टूडेंट है इन्होंने बड़ी सौहार्दपूर्ण चर्चा के लिए बुलाया था लेकिन मैं एक राइटर हूं और एक मनोवैज्ञानिक हूं तो इस दृष्टि से आपको बता रहा हूँ कि रिश्तों में जितना भी बुनियाद होती है बेसिक जो नी होती है उसमें तीन कंपोनेंट एसेंशियल हैं जो आपको दूसरे की दृष्टि और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में और कुल मिला के तक पहुंचने में मदद करते हैं उसमें भावना अपेक्षा और मानसिक स्तर और लेवल रखिएगा इसको अगर आप ध्यान नहीं रख पाए तो बहुत अच्छी कंडीशन में भी एक नई प्रॉब्लम में आप जा सकते हैं तो मेरा आपसे इस बात को कहते कहते मैं नकारात्मक कुछ नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन ये एक रियल स्टोरी है और इस रियल स्टोरी का परिणाम हुआ कि तीन महीने के बाद में उनके घर में एक घटना घटती है कि उनके ही लोग जो किराएदार उन्होंने रखे थे उन्हीं में से कुछ लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी तो कभी कभी मैं ये बात इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि हम अकेले हैं या हमारा परिवार हमारे साथ में है लेकिन जिनके साथ में आप रह रहे हैं उस परिवेश स्थिति को समझिए उनकी दृष्टि और दृष्टिकोण को भी जानने का प्रयास कीजिए इससे हमें दूसरे के तमाम व्यूज़ को जानने का मौका मिलेगा अब वहाँ पर क्या क्या परिस्थितियाँ गुजरी होंगी आप समझ सकते हैं लेकिन कुल मिला हुआ क्या भावना अपेक्षा और मेंटल लेवल को आइडेंटिफाई नहीं करने का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा और ये सब बातें बड़ी गहरी हैं और जब आप इस पर चिंतन करेंगे तो हमें एहसास होगा कि एक हमारा मन और एक हमारी मनमानी हमें एक नई स्थिति में ला खड़ा कर देती है और वहाँ जब परिणाम निकलता है उसका विश्लेषण हम करते हैं तो पता चलता है कि हमने अपने से बड़ों या गार्जियन या अपने शुभ की भावना उनकी अपेक्षा और उनके मेंटल लेवल को दरकिनार करके जो स्टेप लिया उसकी परिणति हुई कि कहाँ हम जीवन में उन्नति करते और हमने जीवन ही समाप्त कर लिया जी डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफ़ी अच्छी बातें आपने विस्तार से बताया और एक एग्जाम्पल देकर बात को समझाने की कोशिश की जहां पर हम सभी को इस पर बड़ा अच्छा जो है अंतर दृष्टिकोण आपने दिया जिसके वजह से हम अपने निजी अस्तित्व को समझ पाते हैं तो आइए एक और आखिरी प्रश्न छोटा सा मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपने विचार व्यक्त करें बच्चों को नैतिक निर्णय लेने के अवसर प्रदान करने से उनके व्यक्तित्व विकास में क्या भूमिका निभाई जा सकती है क्या परिवर्तन आ सकता है जी नैतिकता को लेके एक, एक बड़ा सवाल है भले ही प्रश्न छोटा है और नैतिक होने की मुश्किलें आप देख रहे हैं समाज में बढ़ती जा रही हैं उसका कारण सिर्फ ये है कि अच्छाई को और अच्छी चीज़ों को फैलाने में हम थोड़ा सा कंजूसी कर लेते हैं हमें जहाँ अच्छी चीज़ें हो रही हैं और जहाँ बच्चे अच्छा कर पा रहे हैं बड़े अच्छा कर पा रहे हैं हमारी ये एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि उसको एक्सपोज करें और उसको सोसाइटी में कम्युनिकेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई को हम यहाँ देख पाएंगे समझ पाएंगे स्वीकार कर पाएंगे और हमारी नज़रों के सामने वो चीज़ें हो पाएंगी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको लेता हूँ नैतिकता के परिवेश में जैसे उदाहरण लीजिए कि आपके गार्जियन आपको बोलते हैं कि आप पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो ये सुनते सुनते भी हमारे कान पक जाते हैं लेकिन अब इसका समाधान क्या है <laughs> तो एक सीनियर प्रोफेसर जो एन में मेरे साथ में रहे और मैं उनके साथ में उनके सानिध्य का लाभ लेके मैं काफ़ी वर्षों तक उनके साथ में कार्य भी कर सका तो उन्होंने एक बार मेरे से प्रश्न किया कि बच्चे घर में पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपके लेवल पर कोई सजेशन हो तो शार्ट में दीजिए क्योंकि मैं उनके साथ में निरंतर कार्य करता हूं तो वो भी मेरे से बड़ी उम्मीद रख रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि सर एक काम करते हैं कि जो डाइनिंग टेबल आपके यहां रखा हुआ है उस पर खाना खाना बंद करते हैं तो बोले अरे भाई ये मैं पढ़ाई लिखाई की बात कर रहा हूँ इसमें डाइनिंग टेबल पर खाना खाने को बंद करने वाली क्या बात है तो मैंने उनको उदाहरण दिया कि आप जब यहाँ ऑफिस से जाते हैं और आपके बॉस अगर बोले कि दस बीस फाइल आप लेते जाइए इसको कल करके लेके आइएगा तो इसको आप तो ऑफिस ही आवर में करेंगे ना अब बच्चे स्कूल में भी पढ़ें कोचिंग में पढ़ें और घर पे भी पढ़ें तो घर पे पढ़ने का एक ही उपाय बचा है इस कलयुग में और वो भी एक ही तरीका है कि डाइनिंग टेबल को खाली करिए और बच्चों से संबंधित कुछ किताबें स्टोरी की या महापुरुषों की जीवनियाँ ये जो गवर्नमेंट की ओर से अलग से कुछ पब्लिकेशंस हैं या भारत सरकार का जो मंत्रालय है योजना कुरुक्षेत्र और कुछ अच्छी पत्रिकाएं वो लोग पब्लिश करते भी हैं तो ये सब पत्रिकाओं को और कुछ किताबों को हम लोग लेके आते हैं तो एक साथ आप आश्चर्य करेंगे उन्होंने मेरी बात को 100 परसेंट फॉलो किया और करीब हम 25 से तीस हज़ार के बीच रुपए खर्च करके किताबें लेके आए पूरी गाड़ियाँ भर के और कुछ अलमारी में डाइनिंग टेबल पर पूरा लगा दिया और कुछ जगह छोड़ दी और मैंने बोला कि आप उसमें जाके पढ़ना शुरू करना तो पहले आप पढ़ेंगे तो उस मॉरलिटी को जो हम उनसे बोलने वाले हैं ना वो खुद पढ़ेंगे तो उसके बाद वो डाइन पर किताबें जम गई अलमारियों में किताबें जम गई और पूरी फैमिली ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो नैतिकता के परिवेश को कई बार बोलने के बजाय हम करने में अगर बिलीव करते हैं और एक इन्वायरमेंट प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से उस नैतिकता के प्रति एक नई दृष्टि विकसित होगी और उसे फॉलो करने में हम निष्पक्ष रूप से सहभागी बन पाएंगे जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर अजय शुक्ला जी काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम इस विषय को लेकर काम कर सकते हैं और बच्चों की सहभागिता और उनके नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए और समाज में उनका दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मुझे लगता है हमारे अभिभावक इस बात को गहराई से समझ रहे हैं तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बाल संसार में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें इसी तरह के लेकर और एक बार फिर से डॉक्टर अजय शुक्ला जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सुनाए हैं बाल संसार सुनते रहो, रहो। बहार